श्रुति स्मृतपुराल करुणाल नमा भगवत् शंकर लोकशंक शंकर शंकर भाष्य वंदे नमो मो नारायणसूत्र चतुर्थाध्याय द्वितीय पाद में षाधिकरण है, है प्रतिषेधाधिकरण इस ष्ठाधिकरण से लेकर आठवां अधिकरण तक ब्रह्मज्ञानी के संबंध में उत्क्रमण आदि का विचार किया गया इस पाद के प्रथम अधिकरणों में जो छांदोग्य सुधि को लेकर के विचार किया वो सामान्य रूप में था तो सामान्य होने पर जो आशंका होती है सभी के लिए समान है इसे तो यहां वो विशेष दिखलाने के लिए यहां तस्मा तस्य प्राणा न तस्य प्राणा उत्क्रांति इत्यादि वाक्य जो ब्रदारण्य में है इस पर विचार किया विषय के निश्चय में ये कहा जो प्रवास करते हैं इस शरीर से शरीर अंदर को प्राप्त करते हैं तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय से ये जो प्रवास है वो सभी के लिए समान ही है शरीर से उत्क्रमण करेगा और जो प्राप्त करना जैसा कर्म है वैसा प्राप्त करेगा पूर्व पक्ष ने यह पूर्ण किया था न तस्मा उच्चक्रमशो जीवात प्राणा अपक्रामंती सहव ते नवती तो ये उसी के साथ में ये शारीराध अर्थ किया था कि प्राण से प्राण अलग होने की जो बात है वो शारीर से अलग नहीं होता है किंतु तो शरीर से तो अलग होता है शारीर मन जीवात्मा जीवात्मा से अलग नहीं होता शरीर से अलग उठा यही निश्चय हुआ तो सप्राणस्य च प्रवसतः भवति उत्क्रांति देहा तो देह से तो उत्क्रांति होनी चाहिए देह से उत्क्रांति नहीं करेंगे तो सारे प्रमाण का विरोध होगा और लोग में जैसा देखा गया अनुभव किया गया है उसका भी तो विरोध होगा यह पूर्व पक्ष हुआ था तो अन्य शरीर के समान अन्य प्राणियों के शरीर के समान ब्रह्मज्ञानी का शरीर भी ऐसा ही होगा शरीर से प्राणादि उत्क्रमण करेंगे ये अर्थ पूर्व पक्ष के अभिप्राय से अपने तर्क के द्वारा किया था तो न तस्ते प्राणा उत्तराबंदी का अर्थ न तस्मात प्राणाह उत्तराबंदी ऐसा कर दिया तो जीवात्मा से अलग करके वहां प्राणों के उत्क्रमण की चर्चा है और शरीर से तो अलग होता ही है इस प्रकार से एक अर्थ पूर्व पक्ष ने स्थापित किया अब इसके उत्तर में पूर्व पक्ष सूत्र पहले वाला सूत्र पूर्व पक्ष का था प्रतिषेधाध नहीं दिचेत ऐसा कहा नशारीराद का प्रतिषेधा न दि चेत ये सिद्धांति की ओर से एक एकादेशी का प्रश्न होगा और न शारीरात ये जो कहा ये सिद्धांत नहीं पूर्व पक्ष का अभिप्राय होगा अब सिद्धांत में इस विषय में निर्णय करने के लिए दो सूत्र है इसमें एक स्मृति का भी उदाहरण दे स्पष्ट हो केश स्पष्ट हि एकेशाम एके शाखिना एकेशाम सामना तृणा अर्थ स्पष्ट तो ये प्रतिषेध जो है ये प्रतिषेध शरीर से प्रतिषेध नहीं शरीर से प्रतिषेध नहीं है शरीर से ही प्रतिषेध है ये एक शाखा में ये स्पष्ट है कहना चाहता हैं वो शाखा में मैंने यहां कांडो शाखा के ने को पुरुष का ही उद्धरण देंगे यहाय पुरुषो मृयदे उदस्मा प्राणा उत्क्रामंती आहो न जो प्रश्न आया है इसको लेकर के विचार करेंगे न यदि होवा दे आत्मवल क्या ये स्पष्टता यह स्पष्ट था। शारीर से उत्क्रमण होता है कि नहीं होता है इसकी चर्चा ही नहीं बल्कि शरीर से ही उत्क्रमण करने की चर्चा है और ये सारे प्रसंग शरीर से उत्क्रमण की बात ही कहती है कि शरीर से वहां उत्क्रमण का कोई वहां सवाल ही नहीं शरीर से प्राणों को अलग करने का कोई विचार वहां नहीं है शरीर से लेकर के ही है तो इसलिए स्पष्ट है कि शरीर से उत्क्रमण करता है नहीं करता है इस विषय में चर्चा करते समय उत्क्रमण को मानना है नहीं मानना ये पक्ष हो सकता है किंतु शारीर बीच में नहीं आएगा यानी जीवात्मा से प्राण अलग होता है या नहीं होता है ये अप्रासंगिक चर्चा इसलिए स्पष्ट ही है ऐसा कहा टीका मिंदी परब्रह्मविदोपी तो गदि उत्क्रांति स्याताम प्राप्त मनूद्य सिद्धांत है भाष्यकार पूर्व सूत्र से प्राप्त पक्ष को लेकर के उसमें क्या प्राप्त हुआ था कि परब्रह्मेता को भी यहां परब्रह्म कहने पर अपरब्रह्म वेता नहीं है यह स्पष्ट हो जाता है केवल ब्रह्मविद कहने पर दोनों अर्थ लग सकता है इसलिए परब्रह्मविता स्पष्ट कथन किया तो पर ब्रह्म का गति उत्क्रांति गति और उत्क्रांति ये दोनों ये विवचन का प्रयोग किया गिश्च उत्क्रांतिश्च गतिक्रांति सामी प्राप्त ऐसे हो सकता है ऐसा प्राप्त हुआ यह विवचन किया क्योंकि सामान्य नियम के अनुसार पूर्व पक्ष उसी पर अनुवाद करके अनुद्य अनुवाद करके सिद्धांत यदि कहा नद अस्थि ये जो आपने कहा ये ऐसा नहीं है ये इसका अर्थ ऐसा नहीं है क्या कहा था यदुक्तम जो आपने कहा परब्रह्मवीतों देहादस्ति उत्क्रांति उत्क्रांति प्रतिषेध से देही अपादानवादि ये आपका कथन था कि परब्रह्मवेत्ता को भी देह से उत्क्रमण करना होगा क्योंकि जो न तय प्राणा उत्क्रामंती ये वाक्य उत्क्रांति प्रतिषेध इस वाक्य को उत्क्रांति प्रतिषेध कहना है ये जो है देह से उत्क्रमण की बात नहीं है देही से उत्क्रमण की बात देही अपादान वहां अपादान देही होगा न तस्त तस्मात प्राणा तस्मात जीवात्म प्राणाह न उत्क्रमण ऐसा अर्थ करे प्राण जीवात्मा से अलग नहीं होते तो ये अपादान को आपने देही में कर दिया ऐसा नहीं है नैसा नहीं है क्यों नहीं है यहान एव उत्क्रांति प्रतिषेध एक साममनातृणाम स्पष्ट उपलब्धि स्पष्ट शब्द का अर्थ किया एक साममनातृण एक शाखा में वेद के शाखा में ऐसी श्रुति प्राप्त होती है कि देह अपन ही वहां कहा गया देही दे अदान अदान कहां देह में ही करना उत्क्रमण कहां से होगा देह से ही होगा देह से होने की चर्चा तो देहा देहादेवा उत्क्रांति प्रतिषेधा देह संबंधी अपादान को मान करके देह से ही उत्क्रमण का प्रतिषेध किया कहा एकेशा शाम का अर्थ है पाठ करते हैं जो वेद पाठ करते हैं वेद पाठ करने को समानना समामनान करते हैं वेद पाठ करता तो ऐसे वेद पाठ करते हैं ऐसा उच्चारण करते हैं उसमें स्पष्ट है तथा ही कहा है तो बोलते आर्तभाग प्रश् के आर्त प्रश्न में को उपनिषद तृतीय अध्याय में द्वितीय ब्राह्मण है आर्तभाग ब्राह्मण उसमें ये प्रश्न किया यहाँ पुरुषो म्रियते उतस्मा प्राणा उत्क्रामंती आहो प्रश्न किया था आर्त आर्तभाग हे आज्ञवलक्य ये जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष है जब यहां से मर जाता है प्रारब्ध समाप्त होने पर मरना होता है मृयत तब उदस्मात क्या इसमें से प्राणाहया पंचमी प्रयोग किया यदि इसमें से प्राणाह उत्क्रामं थी प्राण का उत्क्रमण होता है आहो नहीं, अथवा नहीं होता ऐसा प्रश्न किया स्पष्ट प्रश्न तो याज्ञवल्की ने क्या कहा नए दि होगा जय याज्ञवल्क्य याज्ञवल्की ने कहा नहीं होगा उत्क्रमण नहीं होगा कहा ये उत्तर है यदि अनुत्क्रांति पक्षम पिगृह्य और अनुत्क्रांति पक्ष को ही स्वीकार किया उसको स्वीकार करके याज्ञवल्की ऋषि ने न तरी अयम अनुत्क्रांतु प्राणेशु इति अश्याम आशंकाया तब क्या कहा कि यदि उत्क्रांत नहीं होती है तब तो प्राण तो वही रहेंगे उत्क्रमण नहीं होता है इसका अर्थ क्या हुआ कि प्राण शरीर से निकला ही नहीं तो प्राण शरीर से नहीं निकलने का अर्थ तो होगा कि प्राण वही है तो ऐसा संशय आ सकता है सुनने वाले को ऐसे ही लगेगा ये प्राण नहीं निकलते नहीं निकलते बोलने से नहीं निकलेगा ऐसा सोचेगा ऐसा सोचने पर याज्ञवल्के जी उसका उत्तर भी देते तो न तरही यदि न तर मने यदि प्राण नहीं निकलते तो अयम अनुत्क्रांतेशु प्राणेशु जब प्राण अनुत्क्रांत होगा प्राणों को अनुत्क्रांत होने की स्थिति में ये सदि सप्तमी अनुत्क्रांतेशु प्राणेशु सत्सों ऐसे में क्या होगा मृत इति अश्याम आशंकाया तब तो वो मृत ही नहीं हुआ क्योंकि प्राण निकल गया तभी तो मृद मानते लोग अब मृद नहीं है फिर मरा नहीं है ऐसी आशंका होने पर ऐसी आशंका होने पर तब तो वो जिंदा ही है ऐसा समझना पड़ेगा जो जीवत शरीर जैसा है वैसा रिकेगा और समाधि में रहेगा जिसको जीवत समाधि आदि बोलते हैं तो जी, जीते ही है जी, जिंदा है ऐसा सोचेगा कोई तब यादवी ने कहा ऐसा नहीं यहां क्या है प्राण का उत्क्रमण नहीं हो रहा है और ब्रह्मज्ञानी शरीर मर ऐसा ये केवल ब्रह्म ज्ञानी में होता है प्राण का उत्क्रमण नहीं होता हुआ मरना और किसी में नहीं दिखाई पड़ता तो ब्रह्म में यह दोनों होता है ये शास्त्र प्रमाण है वो याज्ञवल्क्य ऋषि स्वयं कह रहे हैं आप ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए तब तो मरा ही नहीं जिंदा है तो फिर आगे क्या कहा यह सब प्रसंग वहां बृदारण्य में देकर के पढ़ लेना चाहिए यह सब इसी विषय में अच्छा स्पष्टीकरण मिलेगा वहां ये जो हां ये उत्क्रांति के विषय में आया दो बार आया है ये पहले तो आर्तभाग ब्राह्मण में भी है और उसके बाद बृहदारण्य उपनिषद तीर्थ ब्राह्मण शारीर ब्राह्मण में भी तो दोनों जगह इस विषय में चर्चा की है तो आर्तभाग ब्राह्मण के वहां उसमें ये स्पष्ट किया आगे जाकर के जब उत्तर देते समय स्पष्ट किया तो जब ऐसे में तो नहीं मरेगा नहीं मरा हुआ होगा तब कहते नहीं अत्रवनीयते यदि प्राणान प्रतिज्ञा है उसके बाद में ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं वो क्या है यही समवनीयत होते यही मिला हुआ हो जाते हैं यही ले गया हुआ होते हैं यही लीन हो जाते उत्क्रमण नहीं करते वहीं का वहीं हो जाते ऐसे समवनीयता ऐसा शब्द क्रियापद प्रयोग किया और ये जो ब्रदारण्य को उपनिषद में चतुर्थ ब्राह्मण के वाक्य में तो आ, वो न तस् प्राणा उत्क्राम दी ब्रह्म सन ब्रह्म अप्य वाक्य वहां प्रयोग किया यहां अत्र समीयता ये कहा तो ये प्राणा प्राणानां प्रतिज्ञाया प्राणों का विलय हो जाता उत्क्रमण नहीं करता हुआ विलय होता है। अब उसके लिए क्या कहा विलय हुआ है तो उसका क्या प्रमाण है वो मरा है इसके लिए क्या प्रमाण है जब प्राण निकलता है, नहीं है वो विलय हो गया तो नहीं मरा होगा बोलते हैं। तस सिद्ध उसी की सिद्धि के लिए स्वयं आगे कहा कि सा आधमायती आधमा दो तो मृतस्े थे मृत शेते वो मरा हुआ दिखाई पड़ता वो शरीर जो है मरा हुआ दिखाई पड़ता है क्यों क्योंकि उच्छयती वो विशीर्ण हो जाता है जैसे अन्य शरीर प्राण निकलने के बाद में शरीर में जो है वो विशीर्ण भाव हो जाता विशीर्ण मतलब वो सड़ जाना खराब हो जाना शिथिल हो जाना ऐसा हो जाएगा वो तो दिखाई पड़ेगा और उतना ही नहीं आधमायति आधमान मतलब प्रपूरित हो जाना वो उच्छून भाव को प्राप्त करता है मतलब बाहर के हवा अंदर भर जाता है बाहर के हवा को अंदर भरने को आधमा यदि ऐसा बोलते हैं ये क्रिया है धुमा क्रिया है। जो गीता के प्रथमा अध्याय में है तो संघ बजाने को भी वही क्रिया प्रयोग करते हैं क्योंकि बाहर का वायु को अंदर भर के आप संघ बजाते हैं तो संघ बजाने के लिए भी यही क्रिया प्रयोग होती तो ये आधमा तथा और ऐसे बाहर के वायु बाह्य वायु अंदर भर जाता है भर के वो फूल भी जाता है शरीर और शिथिल हो जाता है विशीर्ण हो जाता है जो कुछ शरीर में अन्य प्रक्रिया होने वो सब होता है इसका मतलब क्या है आधमा अतः मृदस्ेत ऐसा बाहर का वायु अंदर भर गया और भुल कर भूला हुआ शरीर हो जाता है किसका मतलब मृदस्ेत वो तब तो मर मरा हुआ ही है ऐसा होता है शरीर ये सारे क्रियाएं हो रहे तो नहीं मरा ऐसी बात में मर तो क्या लेकिन प्राण नहीं निकला ऐसा उत्क्रांति नहीं करते हुए मरा फिर प्राण की क्या हो गया वो समवनीय हो गया वहीं लीन हो गया तो इति प्रविलयम् प्राणानां प्रविलय प्राणों का मान करके सशब्द परामृष्ट से प्रकृत से उत्क्रांत्यवधे उदीनी समी तो वहीं सशब्द परामृष्ट शब्द के द्वारा ही साक्षात परामर्श किया गया जो मृत्यु है वो मृत्यु को आरंभ करके ये मृत्यु नहीं होती है ऐसा भी नहीं करना है मृत्यु को आरंभ करके उत्क्रांति अवधे उत्क्रांति पर्यंत यानी उत्क्रांति की अवधि बता करके उत्क्रांति कहां होना कहा होनी थी वो पहले होना था और उत्क्रांति होने के बाद में शरीर शिथिल हो जाता है और उच्छूर्ण भाव को प्राप्त करता सूजन आ जाता है उच्छूर्ण होना मतलब तो तो सूजन हो जाना भर जाना हवा भर जाना ऐसा हो जाता है तो उसका क्या होगा कि ये पक्का मरा है इसमें कोई संशय नहीं उस शरीर को जो संस्कार आदि करना हो कर सकता है तो मर गया जिंदा नहीं देहस्य च ऐदानी स्यूर न देही नहा अब ये जो भाव देखिए आपने कहा देही से प्राण उत्क्रमण करने की बात हो रही है अब ये जो है देही के संबंध में है ही नहीं यह तो देह के संबंध ओ उच्छूर्ण उच, भाव विशीरन भाव इत्यादि जो है देही को कहा होता है देह को होता है इसलिए देह से ये सब देह के संबंध में है ना न देना जीवात्मा के संबंध में ऐसा नहीं होता तो तत्साम उसका सामान्य को लेकर के न तस्मा प्राणाउत्क्रामी अत्रवनीयत ये माध्यमिक शाखा में प्रधान परिषद माध्यम शाखा यहाँ तस्माद का प्रयोग किया इसी को लेकर के कहा कोई और विषय वहां है नहीं जो आर्थ प्रश्न में वार्ता जिसके बारे में चर्चा हुई है और उसी के, उसी के के को लेकर शारीरिक ब्राह्मण जोधिर ब्राह्मण में उसी के ही संबंध में चर्चा है और अन्यों के बारे में चर्चा करके फिर अकामय मानहा अका निष्काम आत्म इत्यादि अलग करके कथन किया इसलिए इसमें कोई ऐसा संशय के स्थान नहीं इत्यात्रा अभी यहां भी अभेद उपचारेणा अभेद को उपचार मानकर के यानी अभेद रूप से ही कहा गया इसको लेकर के जो तस्माद का प्रयोग और तस्या का प्रयोग दोनों का अभेद मान करके कहा कोई भेद नहीं है दोनों अलग अलग आप कह रहे हैं ऐसा नहीं इसलिए देह अपादान से उत्क्रमण से देह अपादान मैंने देह को अपादान मान करके वहीं से ही उत्क्रमण का प्रतिषेध किया तो देहा अपादान का अर्थ क्या हुआ देहा अपादान से वह उत्क्रमण से प्रतिषेध है मन क्या है देह नही देहा जो जो पंचमी है वो पंचमी उत्क्रमण के लिए पंचमी चाहिए वो पंचमी का जो स्थान है अपादान स्थान वो देह होगा देही नहीं होगा वो पंचमी को देही में मान रहा था ना पूर्ववादी इसलिए देहा अपादान कहने से देह ही उत्क्रमण का स्थान बनेगा जहां से उत्क्रमण बनेगा उसके जो अवधि स्थान है वो देह बनेगा दे नहीं यद्यपि प्राधान्यम देही नीति व्याख्येयम ये पंचमी पाठा यद्य आपने जो कहा कि देही के प्राधान्य को व्याख्या में लेने चाहिए जो तस्माद में जो पंचमी पाठ है माध्यम शाखा में पंचमी पाठ है वो पंचमी पाठ को लेकर के आपको देही को लेना चाहिए ऐसा कहा था पूर्वादी ने क्योंकि तो प्रधान वहां देही है ये कहा था तस्मादी प्राधान्या अभ्युदय निश्रेय साधिकृत देही संबद्ध कहा था तो ये प्रा... प्राधान्य देही में है तो भी पंचमी पाठ के अनुसार यहाँ अर्थ देही में नहीं किया जाएगा वो देह में ही किया जाएगा क्यों ये शाम तो षष्ठी पाठ है जो षष्ठी पाठ है जो कार्नो शाखा में षष्ठी पाठ है और माध्यमी शाखा में पंचमी पाठ है तो पंचमी पाठ में आपने कहा कि देही को प्रधान मानना चाहिए ऐसी व्याख्या करनी चाहिए और षष्ठी पाठ हो तो तेषाम विद्वत् संबंधिनी उत्क्रांति प्रतिषिध्यता इति तो उनका क्या होगा जब षष्ठी संबंध होगा तो संबंध में षष्ठी शेषे से शेष में ष्ठी संबंध से करेगा तो संबंध षष्ठी को लेकर के पाठ करेंगे तो इतना ही अर्थ निकलेगा कि विद्यवत संबंधी उत्क्रांति की चर्चा हो रही है विद्युत संबंधी ब्रह्मज्ञानी संबंधी जो उत्क्रांति है उसमें न प्राणा प्राणाउत्क्रांधी ऐसा हो जाए केवल संबंध में करना किंतु जिसमें तस्मात करके विभक्ति का पाठ किया वो मुख्य हो जाता है क्योंकि स्पष्ट विभक्ति पाठ हो गया ऐसे में वो तस्माद का अर्थ जो लगेगा वही अर्थ तस्य का भी लगना चाहिए क्योंकि षष्ठी तो सामान्य बोला है तो संबंध से बोला कोई विशेष कथन नहीं किया इसलिए इन दोनों का जो पाठ के तुलना करके आप देखेंगे तो आपने जैसा कहा पूर्वादी ने जैसा कहा वैसा ये पंचमी पाठ में प्रधानता है किंतु ये प्राप्त उत्क्रांति प्रतिषेधाथवाद वाक्यस्य वाक्य देहापादान वा सा प्रतिषिधा फिर भी ऐसा यहां जो प्रतिषेध है ना ये प्राप्त उत्क्रांति प्रतिषेध है जो अन्य के समान उत्क्रांति प्राप्त हो गई अभी अन्य के समानता क्या है अन्य के समानता तो देह से उत्क्रांति देह से उत्क्रांति प्राप्त हो गई अब देह से ही उत्क्रांति करना है तो फिर वो वहां निषेध करने का कोई औचित्य ही नहीं है निषेध क्यों करना जब सबके समान देह से उत्क्रांति करनी है तो प्राप्त दो देहोत्क्रांति अन्य के समान प्राप्त देहोत्क्रांति को लेकर के यहां ब्रह्मज्ञानी के लिए विशेष प्रतिषेध किया तो उनके देह से नहीं निकलते तभी तो अर्थ लगेगा नहीं तो पूर्वावर भाव से अर्थ नहीं लगेगा विशेष कथन का तात्पर्य नहीं निकला ये कहा कि प्राप्त उत्क्रांति प्रतिषेधार्थवाद अस्य वाक्य ये वाक्य जो है ना ये षष्ठी में ले लो पंचमी में ले लो जैसा भी है वो प्राप्त उत्क्रांति का प्रतिषेध कर रहा है और कहां से देहापादान वा ये उत्क्रांति देहा अपादान ही है प्रतिषेदा भवती देहो देहापादान उत्क्रांति प्राप्त हो गई थी और इसीलिए देहा आपादान उत्क्रांति का प्रतिषेध हो रहा प्राप्तस्य से ही प्रतिषेधी में अन्य प्राप्त हो गया और अन्य का प्रतिषेध हो गया ऐसा नहीं होता जो प्राप्त है उसका प्रतिषेध होना चाहिए प्राप्त क्या है पूर्व वाक्यों के अनुसार यहां प्राप्त है सभी के समान उत्क्रांति शरीर से उत्क्रांति और उस उत्क्रांति का प्रतिषेध किया जाता ठीक है द्वितीयपंक्ति में कह उदस्मा उत्क्रांदी उत्क्रांति अवधिम्व अस्मा सशब्देन परामश उयनाधर्मो धर्मो उच्छयन आध्वाने तक्रांति अवधि देह से ये जो उदस्मा उक्रामी इत्यादि का जो उत्क्रांति अवधि बताया उसी से प्राण निकलेगा इत्यादि में ये जो कथन है इसको हाँ हम यहां जो शब्द के अनुसार यहाय पुरुषा मृियदे उदस्मा प्राणा उत्क्रांत हो ना ये जो प्रश्न किया और प्रश्न करने पे के बाद में सउ्छयति आध्मायति आधमा दो वृतु ऐसा शब्द के द्वारा वहां निर्देश हुआ शब्द के द्वारा उसी शरीर को लिया गया जिससे प्राण निकलने की बात चर्चा में है अथवा जिसको लेकर प्रश्न किया गया है उसी को लेकर के सशब्द का प्रयोग किया और उसी के द्वारा परामर्श करके देह से ही निकलेगा क्योंकि देह से ये प्राण संबंधी विच्छेद होने पर या लय होने के बाद में देह अन्य देह के समान उच्छूर्ण भाव को प्राप्त होता है और विशीर्ण भी हो जाता है ऐसा नहीं होगा तो फिर उच्छूर्ण भाव नहीं होगा ऐसा है इसलिए देह के संबंध में होगा इसका अथ उच्चयनादि धर्मजातम देहिनो अस्तु तेन तस्व उत्क्रांति अवधित्व नहीं क्या कि अथ उच्चयनादि धर्मजात ये उच्चयनादि जो विशीरण हो जाना नष्ट हो जाना शिथिल हो जाना इत्यादि ये सारे धर्म देही का हो जाए देह का नहीं देही का हो जाए देही का भी हो सकता है बोलते हैं तेन तेनाव उत्क्रांति होती तो तब तो कोई देही उत्क्रांति का अवधि हो जाएगा बोलते ऐसा तो नहीं होता है ये कहीं भी नहीं कहा कि जीवात्मा को भाव होता है विशीर्ण भाव होता है ये सब नहीं होता है इसीलिए ये जो भी धर्म कहा गया वो देह का है देही का नहीं, नहीं।, नहीं। तो काणवश्रुतो निषिध्यमान उत्क्रांति देहापादानत्व दे भी माध्यम दिन श्रुतौ देहहीन एवादादानत्व ससे प्राधान्यादित आशेंगे ठीक है आप आप अलग शाखा वाले हैं अलग पक्ष वाले हैं आप कार्नो शाखा को ले लीजिए और हम तो माध्यम शाखा को लेंगे ले। तो कार्नो शाखा में निषिध्यमान जो उत्क्रांति है उसको देहा आपादान मान लेंगे ले। आप अपने पक्ष में मान लीजिए और हम तो माध्यम शाखा को लेकर के देही से मान लेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा एक तो देह से और एक देही से ऐसा होगा क्यों ये जो पंचमी प्रयोग है ये प्रधान होता है और जो प्रधान है उसी के साथ संबंध करेगा जिससे निकलेगा उसके साथ संबंध करेगा हां प्रधान कौन है ये जो निकल रहा है ना जीवात्मा पहले कहा था प्राधान्य अभ्युदय निश्रेयसा अधिकृत दो दे जो अभ्युदय निश्रेयस के अधिकारी देही से उसका संबंध होता देह से नहीं देही से होगा क्यों देही वहां प्रधान है जाने वाला देही है तो ये शरीर से निकलेगा तो वो देही निकलना चाहिए देह का नहीं इसलिए तो ये माध्यम दिनी शाखा को लेकर के ऐसा भेद हो सकता है ऐसे कई बार जो है ना शाखा भेद को लेकर के विवाद होता है एक शाखा में कुछ कहा दूसरी शाखा में कुछ कहा तो एक वेद में भी अलग अलग शाखा होने पर कर, कर्म में भी भेद होता है उच्चारण में भेद होता है और उनके जो अन्य का अभ्यास आचरण है उसमें भी भेद होता है इसमें बड़ा विवाद उठता है अब वो एक शाखा वाले दूसरे शाखा वाले को मानेंगे नहीं ऐसा होगा ऐसा होता है ये जो ऐसा कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद में भी आजकल बहुत चलता है पहले तो अन्य अन्य में भी चलते थे अब आजकल अन्य का इतना प्रबल कोई है ही नहीं तो शुक्ल यजुर्वेद में और कृष्ण यजुर्वेद में दोनों में भेद होता है तो एक ही मंत्र का पाठ दोनों में अलग अलग होता है तो फिर जो जैसा जिसका पाठ है वैसा होना चाहिए सामान्य स्वर तो दोनों में एक ही रहते हैं सामान्य स्वर का कोई भेद नहीं होता है जो उदात अनुदात स्वर्दात ही तो सामान्य जैसे प्राय एक ही रहता है किंतु तो और जो विशेष स्वर होते हैं और विशेष उच्चारण होते हैं ये सब अलग अलग हो जाते हैं उसमें वो जिस शाखा के हैं उसी शाखा को मानना पड़ेगा जैसे शुक्ल आयुर्वेद में ये शकार को शकार नहीं पढ़ते मूर्धन्य शकार को खकार पड़ते तो पुरखा ऐसा बोले तरह शीरखा पुरखा तो शीरखा पुरखा ऐसा बोला जाए वो उधर दक्षिण के लोग इसको सुनेंगे बोले थे बिल्कुल क्या बोल रहा है कालक को तो खा तो वहां है ही नहीं कुछ और शब्द बोल रहा है ऐसे उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया इसका नियम नहीं मालूम है उनको इसी प्रकार जैसा यह है या को जा बोलते है जतने नंद दे तो वो होना चाहिए या या लिखा हुआ है जा नहीं लिखा हुआ लेकिन या और जा के बीच में एक उच्चारण होता जतने न ऐसा बोलते जा बोलते वो वो अशुक्ला में अब वो वहां तो मानेंगे इसी प्रकार वहां भी कुछ शब्द बीच में जोड़ देते है जैसा घू आदि जोड़ देते हैं और कहीं एक अक्षर है तो दो अक्षर पढ़ लेते हैं तो जैसा ना है एक ना है तो आधा आधा लिखेगा तो डबल ना पढ़ते हैं गा को जैसा अग्नि अग्नि को अग्नि ऐसा बोलेगी तो वो एक गगार और जोड़ देते अब ये इधर मानेंगे नहीं बोलेगी हम गगार क्यों जोड़ रहे हैं आप तो वो उनका नियम है वहां का वो यहां का नियम है और जब अंतिम में आ, अनुनासिक आता है वो अनुनासिक को नकार जैसा आया ग ऐसा बोलेगी वहां आ, म, ऐसा बोल के ऐसा करके मकार को ऊ करके छोड़ देंगे करके छोड़ देंगे वो मकार पूरा जैसा सुनाई पड़ता है ऐसा पूरा है नहीं वो आधा ही है लेकिन उनके स्वर के हिसाब से वो ऐसा दिखता है तो ये इनको मान्य नहीं और ये अयोगवाह होते हैं अयोधवाह उनका भी अलग अलग नियम होता है कोई अक्षर अधा मानते हैं कोई स्वर मानते हैं कोई नहीं मानते तो अयोगवाह अयोगवाह सुना है कौन हाँ अयोगवाह क्या क्या होता है, है? हाँ तो ये अयोगवाह मैंने ये जो हमारे सूत्र में पाणनी सूत्र में अयोगवाह होते हैं अयोगवाह किसको कहते हैं मालूम क्यों अयोगवाह कहा कहा जाता है उसको हाँ ये सब व्याकरण में पढ़ने का है तो अयोगवाह क्या है कि जो सूत्र में आया नहीं है वार्तिक में आया नहीं सूत्र और वार्तिक में आया नहीं किंतु जिसका प्रयोग व्याकरण में प्रचुर मात्रा में होते हैं ये अयोगवाह का नाम है ये योग संबंध हुआ नहीं सूत्र के साथ जिसका संबंध से नहीं उसके लिए सूत्र नहीं मिलेगा जैसे लघु में तुल्या से प्रयत्न संवर्णम सूत्र है उसके नीचे जो भी वृत्ति लिखा हुआ है ये पर्णों का उच्चारण स्थान इत्यादि जो लिखा हुआ है ये आपको सूत्रों में नहीं मिलेगा पानी सूत्रों में नहीं है वो शिक्षा ग्रंथों से अन्य प्रक्रिया ग्रंथों से आया हुआ है इसलिए वो स्थान आदि का निश्चय स्वर का निश्चय इत्यादि होता है इन्हीं को अयोह कहते हैं तो इसमें एक तो पहला तो विसर्ग है विसर्ग है और अनुनासिक है अनुनासिक अनुस्वार और उसके बाद में ये मूलिया उधमानीय ये होते हैं और यमा यम होते हैं और दुष्पृष्ट होते हैं इतना अयोगवाह में माना जाता है और ये यम में आता है ये जो अक्षर का डबल उच्चारण करना होगा ये यम के अंतर्गत आता है तो ये एक गकार वर्ग का जो है आ, ऐसा नियम है वर्ग का कोई भी अक्षर रहे वो वर्ग का अक्षर रहे और उस वर्ग के अक्षर के भर में एक अनुनासिक अक्षर हो तो वो वर्ग के पूर्व अक्षर का द्वित्व हो जाता जैसे अगनी, अगनी है जैसे अग्नि अग्नि में गकार है गगार के उत्तर में नकार अनुनासिक बैठा हुआ है अनुनासिक नकार पर में होने से गगार जो वर्ग का तृतीय अक्षर है का वर्ग का तृतीय अक्षर है उसका द्वित्व हो जाएगा तो अघ्नि ऐसा हो जाएगा एक गगार और जुड़ेगा और वो उसको कहते हैं यम और दुष्पृष्ट होता है दुष्पृष्ट होने से मतलब जो लकार पड़ा जाता है लकार है दुष्पृष्ट अग्नि पुरोहितम ले जो तो है वो डे है वो। तो डाक और ले बोलते बोल उसका नाम दुष्पृष्ट है अग्नि मीडे ईडे ईडे एक धातु है अदाधि गण में स्तुति करने के अर्थ में ईडे हरिमीढ़े नाध मीढ़े ऐसा ईडे बोलते ईडे बड़ी स्तुति करता हूं ऐसा अर्थ में होता है वो धातु ईड धातु और ये अग्नि मीडे ऐसा बोल रहा है लेकिन मंत्र में वो ऋग्वेद में वो जो ईडे जो डकार आता है और उसके पहले नियम है उसके पहले सोरा आदि नियम लेकर के होता तो उसको ईडे के जगह पे ईड़े बोला जाता है लाह बोला जाता ये लकार का उच्चारण यहाँ नॉर्थ इधर है ही नहीं उत्तर भारत में नहीं है लकार का उच्चारण महाराष्ट्र तक है महाराष्ट्र में है मराठी में लाह का उच्चारण होता है और तेलुगु में भी होता है कन्नड़ा में भी होता है तमिल में होता है मलयालम में होता है मलयालम तो मलयालम जो लाह बोल रहे वो वही है तो उसमें बहुत अक्षर ऐसा है बहुत मतलब प्रयोग होता है लड़ाकार का लेकिन मराठ से आगे इधर प्रयोग नहीं है जो वेद पढ़ते हैं उनको ही प्रयोग करना पड़ता है ऋग्वेद को वहां पढ़ेंगे यहां पढ़ेंगे अपनी मेड़े ही बोलना पड़ेगा दा नहीं बोल सकता वो दुष्पृष्ट है और में आता है एक पक्ष में ऐसा माना जाता है तो ये इस प्रकार से भेद है अभी शाखाओं का भेद के बारे में बात तो कर रहे तो अभी ये जो अलग अलग दिखता है अब कोई बोलेगा ईडे लिखा हुआ आप ईड़े क्यों बोलते वो ऐसा करेगा ऐसा नहीं होता है उसका वो नियम है उसका नियम को देकर के वैसा ही करना पड़ेगा तो वो उस शाखा को अध्ययन करने के लिए उस शाखा का जो ग्रंथ है उसका प्राधिशाख्य होता है और उसके बाद शिक्षा ग्रंथ होते हैं तो शिक्षा ग्रंथ नियम ग्रंथ सब होते हैं इनके अनुसार में होता है और उसमें भी जो संहिता पाठ है उसका अलग होता है और ब्राह्मण ग्रंथों का जैसा ब्रदारणिक उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ है तो ब्राह्मण ग्रंथों में स्वर का विधान अलग होता है उसको भाषित स्वर बोलते हैं भाषित स्वर उसके उसके शब्द ऐसा भाषित स्वर, तो स्वर होता है तो भाषित स्वर ब्राह्मण ग्रंथों में होता है वो सामान्य स्वर होते हैं वो, वो उदात अनुदात इतने ही रहता है स्वर्द आदि नहीं करते ऐसे होता है सामान्य वो अलग अलग होता है उसमें भी भेद होता है यानी उसके अंतर्गत आ गया तो उसको वैसा पढ़ना अब कभी कभी जो है एक वेद के अंतर्गत दूसरे वेद का शब्द भी आता है आप दूसरे वेद में सीखा हुआ ये वेद में भी आएगा ऐसा होता है कई शब्द वो तो उसको तो उसी वेद के अनुसार पढ़ना पड़ेगा और वेद मंत्र जब ब्राह्मण भाग में आते हैं तो भाषित स्वर उसका होता है वो संहिता स्वर नहीं होते संहिता स्वर तो संहिता में पढ़ते वह तो यानी संहिता का भाग ही ब्राह्मण भाग में आ गया जैसे बृदारण्य उपनिषद में कई संहिता के स्लोक है लेकिन उसको सब भाषित स्वर में करते हैं संहिता स्वर में नहीं करते इत्यादि बहुत कुछ है अभी इसके विषय में लंबा नहीं ये इतना ही है कि भेद लेकर के अभी ये शब्द का भेद हो गया शब्द का भेद में अर्थ भेद हो गया अर्थ भेद हो गया तो और विवाद हो जाता है इसीलिए यहां पूर्वादी ने कहा कि आप अपने पास जो है आप अपने पास कर्म शाखा के अनुसार मान लो हम माध्यम की निशाखा अनुसार मान झगड़ा कर क्यों हम अब तो तस्माद को छोड़ने को तैयार तस्मात मतलब वो जीवात्मा को मुख्य लेना चाह रहे हैं बोलता ऐसे ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि दोनों में प्रसंग एक है इतने को एक छोटा सा शब्द का भेद को लेकर के पूरा विषय को अलग कर देना अच्छा नहीं और देह से उत्क्रमण और जीवात्मा से उत्क्रमण अत्यंत भिन्न विषय हो गया ऐसा करना नहीं चाहिए केवल शाघाभेद से यह भेद आ गया कभी कभी शाखा भेद में फायदा भी होता है एक शाखा में स्पष्ट नहीं है दूसरी शाखा में स्पष्ट होता है मीमांसा दर्शन में मीमांस सूत्रों में बहुत सारे ऐसे अधिकरण है एक शाखा के जो कार्य को पूर्ण करने के लिए इतर शाखा से लिया जाता ले करके करते ऐसा होता है तो, तो ये ये कोई दोष नहीं है इसलिए कहा तद इत्यादि से कहा विद्या प्रकरण तो ब्रह्म ब्रह्मविदो देहो अपादान उत्क्रांति निषेधा शाखा द्वये भी तुल्य है इसलिए ये दोनों में विद्या प्रकरण सामान्य है और जो है वो देह उपादान उत्क्रांति निषेध ही वहां दोनों में मानना चाहिए अब एक का अलग एक दूसरे का अलग ऐसा नहीं दोनों ही शाखा द्वय में विद्या प्रकरण है वो ब्रह्मज्ञानी के विषय में चर्चा है उत्क्रांति विषय चर्चा है देह से उत्क्रमण करता है कि नहीं करता यही चर्चा है तो बाकी सब ठीक ही है समान है केवल तो एक शब्द में भेद आ गया तो उसको वैसा समझना सच शब्द है ना सर्वनामना देहही प्रधानतया परामृष्ट खुदोत्र देहधी आशंका अभेदाद ऐसा कहा प्रश्न पूछता है तस्माद से जो तत्शब्द है उसके द्वारा परामृष्ट जीवात्मा है देहि है उसी की प्रधानता है ऐसा होने पर देह बुद्धि यहाँ से कहा सिला है बोलते हैं यहाँ जो है ना इस प्रसंग में ये अभेद कर दिया गया वो देह और देही को अभेद करके उपचार रूप से वहां कहा अभेद अभेदोपचारेण देह अपन से उत्क्रमण से प्रतिषेध अभेदोपचार से कहा गया इस समय वहां जीवात्मा देह को अलग करके चर्चा करने का प्रसंग नहीं है दोनों को मिला करके एक मान करके कहा है ना प्राधान्य देहीन तत्शबदारहत्व देह देर अभेदोपचारा दे परामर्शी सर्वनामना देह से परामर्शा तस्मात एव उत्क्रांति ही अत्र निषिधा पंचमी पाठ ही व्याख्या व्याक्षाय। पंचमी पाठ में ऐसी व्याख्या करनी चाहिए कि टीकाकार भाष्य के अनुसार कह रहे हैं कि ये जो प्राधान्य को लेकर के देही से आप उत्क्रमण की बात कर रहे हैं तो तत्शब्दारहत्व भी ये देही जो है ना तत्शब्द का अर्घ है माना तत्श्द के द्वारा देही को लिया जा सकता लेना चाहिए प्रधान देह देही और अभेद उपचार आप किंतु यहां देहा और देही का अभेद उपचार है ऐसा होने पर देही परामर्शी सर्वनामना देही को परामर्श करने वाला जो सर्वनाम है देह को परामर्श करने वाला जो सर्वनाम है उसी से देह से व परामर्शा देही को परामर्श करने वाला सर्वनाम से देह को ही परामर्श के को अभेद उपचार देखिए ऐसा करके तस्माद उत्क्रांति अत्र निषि देह से उत्क्रांति पंचमी पाठ में मानना चाहिए और षठी पाठ में तो सामान्य रूप से वो संबंध मानकर के कहा है जिसे षठी पाठ में कोई विशेष नहीं आगे टेका दिन माध्यन पाठ से सिद्धांत अनुगुण्य मुक्त काण पाठ से तद अनुगुण्य महा माध्यम पाठ सिद्धांत का अनुगुण है ऐसा बतलाकर और काण शाख को भी उसी के साथ में जोड़ते हैं न तस्या इत्यादि कहा ये यह तत् क्या होगा कि न तस्या इत्यादो अपन अपेक्षाया न तत्स्या में संबंध सृष्टि दिखती है इसके लिए पंचमी की आवश्यकता होती है क्योंकि उत्क्रांति पंचमी की अपेक्षा करती है ना इसीलिए चक्षुष्टोवा मूर्धनोवा यदि देहांशा नाम उत्क्रांति अबादान तो चक्षुष्ट वो मूर्धनोवा इत्यादि सब जगह जो है ना पंचमी लगाया हुआ है चक्षुष्ट चक्षुषाह तसिल कर दिया है ऐसा होना चाहिए था तो चक्षुष्ट लगा दिया तो तसिल करके स्ुत्व कर चक्ष चक्षुष शब्द है mm. तो चक्षुष अथवा मूर्धन मूर्धा से मूर्धा से देहा देहांशा नाम उत्क्रांत अदान जो ये सब देह का अवयव है इनके उत्क्रांत का स्थान बन सकता है सब जगह पंचमी लगाया हुआ चक्रुष्ट मूर्धना है वह ये आबादन पंचमी का अर्थ ही होता है तसिल भी पंचम्या तसिल ऐसे सूत्र है तो पंचमी के अर्थ में तसी का प्रयोग होता है तो तसिल जो आएगा पंचमी का अर्थ में आता है इसलिए दोनों में मिलकर के हो जाएगा पंचमी अर्थ यहां मिलेगा तो तस्या का अर्थ तो पंचमी से यानी षष्टी से पंचमी हो जाएगा इसीलिए यहां प्रकृत संबंध को प्राप्त करके प्राप्त उत्क्रांति निषेध पर वाक्यस्य और जो प्राप्त उत्क्रांति है उसका निषेध करना यह वाक्य का तात्पर्य होने से न तथा देहांशे सकाशात उत्क्रांति इति वाक्य परिणाम इस प्रकार से वाक्य का अर्थ परिणाम करेंगे नतस्य तस् प्राणा देहांशेभ्य सकाशात ये प्राण देहांश का मन देह के अवयव, देह के अवयव से उत्क्रमण नहीं करते हैं सकाशात मन उसी से कि सकाशात बोलने पर भी ये पंचमी का अर्थ होता है सकाशात उसी के पास से मतलब उसी से वाक्य परिणाम करके अर्थ कर सकते तो संबंध सामान्यर्थ षष्टयाच प्राणेन रक्षण प्राणमय इत्यादि कर्त करण उपाधि उभिद प्रकृत संबंध विशेष पर्यवसा ये जो संबंध सामान्य षष्टी है ना ये कहां लेके जाएंगे तो संबंध सामान्य षष्टि का पंचमी परिणाम करने के लिए चक्षष्टो व मूर्धनो व इत्यादि पद पहले मिलता ठीक है ऐसा ही प्राणेरक्षण प्राणमय इत्यादि कर्त करण उपाधि उपहित ये जो प्राणे नरक्षण प्राण के उपाधि बताया और प्राणमय मनोमय इत्यादि शब्द के द्वारा कारणों के संबंध में उपहित तो बताया ये सब आत्मावी में उपहित है इनके साथ संबंध करते हुए प्रकृत संबंध विशेष पर्यावसाना इस प्रकार से उपहित करके प्रकृत जो मूर्धन चशुष्टो मूर्धनोवा इत्यादि जो प्रकृत है उसके साथ संबंध विशेष में पर्यवसित होता है विशेष संबंध को दिखाया इसलिए वहां तत्व प्रयोग किया कोई भी अवयवादी ले लो और जितने उपाधिया है उनको ले लो ये इसके साथ साथ संबंध हो गया ना उसका वो संबंध दिखा करके आठ प्रयोग किया अन्य शागास्ता अन्य कियाबंध विशेष अपेक्षाभाव तरणोपाधिता प्राणा देहावयभ्यो न उत्क्रामी वाक्यर्थ से आदित करता देखिए एक पद को लेकर के कितना सब जो है चर्चा करके निश्चय करना पड़े जो वेद का पद है उसमें आया शब्द स्पष्ट है अब उसको अन्यथा अर्थ करने के लिए उतना आपको प्रयत्न करना पड़ेगा उतना सब हेतु देना पड़ेगा ऐसा आपको जो भी लगेगा ऐसा करके अर्थ बदल नहीं सकता है तो अन्य शाखास्थ अपादान संबंध विशेष अपेक्षा भाव ये अन्य शाखा में जो अपादान है वो अपादान को यहां संबंध करके अलग करने की आवश्यकता नहीं है यह अलग है ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहां का संबंध का अर्थ भी अपादान में ही हो जाता है में जहाँ संबंध करना है वहां इसे तो अपादान वहां कहा गया है पंचमी और यहाँ भी षष्टी का अर्थ पंचमी में हो जाएगा क्योंकि ये ष्टी जो है ना इन सब से संबंध करती है चषुष्टो वा मूर्घनों वा प्राणी रक्षण अवलंग उपाय इस प्रकार कर्त करना इत्यादि के साथ संबंध करती हुई वो संबंध मात्र को दिखाती है इसलिए अपादान संबंध विशेष अपेक्षा भावा ये विशेष की कोई अपेक्षा नहीं है संबंध विशेष की कोई अपेक्षा नहीं होने पर तस्करण उपाधिभूता और अर्थ क्या होगा वो जो तस् मन उस जीवात्मा का संबंध करके उसके कारण कर्ण उपाधिभूता प्राण कारण उपाधि भूत जो प्राण है यानी कारण बने हुए जो प्राण है प्राण कौन है ये सारे कारणों के साथ संबंध करने ऐसे जो प्राण है देहा अवयवेभ्यो न वाक्य अर्थ है तब ऐसा वाक्य अर्थ हो वो कर्णों के साथ संबंध रखने वाला जो प्राण है वो देहा अवयवों से उत्क्रमण नहीं करता तो तस् का अर्थ हो गया जो पहले वो उक्त चष्टुष्टों व मूर्धनों व अन्यभ्यो व शरीर देशे भ्या अथवा प्राणे नरक्षण अवरंगलायम प्राणवया इत्यादि संबंध लेकर के सारे इंद्रियों का संबंध किया कर्णों का संबंध किया और कर्ता कर्ण संबंध वाला जो है उसी के उपकरण बना हुआ जो प्राण है वो देखावय से उत्क्रमण नहीं करते ऐसा गुमा करके अर्थ बताना पड़ेगा इदस्य विद्युत उत्क्रांति निषेध परम वाक्य मित्य इसलिए इस प्रकार इसी से भी आपको विद्युत उत्क्रांति पर यह वाक्य है अन्य इसमें संबंध नहीं करता है ऐसा कहा है इसमें स्पष्ट इस है आगे ठीक आगे इसमें देखिए में देख देहा उत्क्रांति प्राप्ता न देही न इन सब कारणों से देह से ही उत्क्रांति करनी चाहिए देही से है यह विषय जो है ना बहुत विशेष है इसलिए इसका निश्चय तो ऐसा एकदम भूल के नहीं करना चाहिए क्यों ऐसा करेंगे तो बहुत सारे संशय रह जाएगा ऐसा क्यों कहा ऐसा क्यों कहा फिर आप वाक्य को लेकर के अर्थ करते समय वाक्य कहां से आया यह सारा देखना पड़ेगा अभी भाष्य में भाषण में चल रहा है टीका के ऊपर भाष्य उसको देखिए देहाद उत्क्रांति प्राप्ता न देही ना देह से उत्क्रांति प्राप्त हो गया सिद्धांत पक्ष में ऐसा ही होता देह से उत्क्रांति का निषेध है देह से देही से नहीं दे कहां से आता है अभी और अभी ज कहेंगे तो और एक हेदु जो अभी कहा टीकाकार ने चक्षुष्टो वूर्धनों व अन्यभ्यो वरीर देशेभ्या समुत्क्राम प्राणो अनुत्क्रामती णम अनुत्मंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंत यह शारीरिक ब्राह्मण का द्वितीय खंड में द्वितीय कंडिका में यह वाक्य है और बाकी जो हमारा जो अथा अकाये वाक्य षष्ठ कंडिका में तो द्वितीय कर्णिका में पहले कहा यह जो सामान्य मरने वाले जितने भी है ना देह दे संबंध से मरेगा उसका तो या तो चक्रुष्ट चक्रु से निकलेगा या मूर्धा मूर्धा से निकलेगा या अन्यभ्यो वह शरीर देशे भ्या सबको दे दिया कोई भी और शरीर स्थान से निकल सकता है कहीं भी छेद हो गया तो वहां से निकल सकता है तो तम उत्क्रामंतम अब वो उत्क्रमण करता है तो जीवात्मा जब उत्क्रमण करता है तो प्राणो अनुत्क्राम और प्राणम अनुक्रामंतम प्राण का अनुक्रमण करते उसके साथ जाते हा सर्वे प्राण अनुक्राम बाकी सब उसके साथ जैसा राजा के निकलने के बाद सब जात्म जाता है दिया हुआ जैसा राजा निकलने के साथ सब लोग निकल जाते हैं ऐसे सब चले जाते इतम अविद्व विषय सब प्रपंचम उत्क्रमणम संसार गमनम से दर्शयित्वा वहां क्या कहा इस प्रकार से अविद्वान के संबंध में सब प्रपंच माने बहुत विस्तार के साथ उत्क्रमण और संसार गमन दोनों का दर्शन कराया दर्शयित्वा दिखा करके कामयम फिर वहां एक फुलस्टॉप लगाए ये देखो ये सब कामना वालों की गति है उनको ऐसा क्या है कोई गारंटी नहीं कहां से निकलेगा क्या निकलेगा जैसे जैसे कामना है उसी के अनुसार निकलेगा इतिनू कामयम मान यहां तक कामना वालों की है ऐसा बोल करके फुलस्टॉप कर दिया विषय को अलग कर उसके बाद कहता है इतनी उपसंहृत्या उपसंहृत्या मैंने फुल स्टॉप करके अविद्वत कथा यहां तक अविद्वत कथा को पूरा कर दिया ये कथा मैंने क्या है कथा कर क्या होता कथा नहीं मालूम नहीं कथा मैंने शब्द का अर्थ क्या है व्याकरण के हिसाब से कथा मैंने क्या है आ, कहना कथा और कथन एक ही होता है कथा बोले तो कथन है विस्तार से कथन को कथा बोल देते हैं तो कथा समाप्त उस कथा को समाप्त करके अथा का इति व्यवधिश्य क्योंकि कथा करते समय संक्षिप्त में नहीं बोला जाता जैसा कथा करते ना कोई आ रहा है ऐसा बोलना है खाली इतना बोलना है वो वहां से आ रहा लेकिन ऐसा नहीं बोलेगी वो आ रहा है बोलने के लिए कम से कम बीस पच्चीस मिनट लगाएंगे वो कैसे कैसे आ रहा है फिर वहां क्या क्या दिखाई पड़ा और उनका रूप कैसा है और कैसा पैर रख रहा है हा हा वाह वाह कैसे पैर रख रहा है पैरा आगे जा रहा है फिर वो आजू में देख रहा है बाजू में देख रहा है ऐसे बोलना पड़ेगा तब वो कथा होती है एक हमसे छोटा सा दिया जाता तो उसको बोला था। तब वो काव्य बनता है कथा बनती और कथा में काव्य होना चाहिए काव्य रस होना चाहिए तब वो कथा बनती है जैसा हम ये बोल रहे हैं कथा नहीं है ये इसमें काव्य रस नहीं है माने आपको सुनते सुनते हुए नींद आ जाए ऐसे हो जाता है इसमें कोई खाने पीने को नहीं मिल रहा है ना ऐसा होता है तो वो खाने पीने को मिलते रहे तो अच्छा होता है तो थोड़ा सा मन स्वस्थ हो जाएगा आ, तो कोशिश करते हैं अब थोड़ा कथा भी करते हैं तो आचार्य जी भी बोलते हैं बीच बीच में कुछ ना कुछ उदाहरण बोलते तो कथा करना एक अलग होती है तो कथा शैली अलग होती है और स्वाध्याय शैली अलग होती है स्वाध्याय शैली में जो पंक्ति है पंक्ति के करके वहां समझाना है कथा में आप अपने मन के अनुसार लगा सकते हैं और कुछ भी दिखाई पड़ा तो उसमें कथा कर सकते कथा कोई भी एक वस्तु से एक घंटे तक कथा हो सकती उसकी कलाकारी के अनुसार विस्तार करके हो जाएगा उसी को कथा कहते हैं तो वह कथन ही होता है तो, होता। तो उस कथा को समाप्त करके विस्तार को समाप्त करके तब यह वाक्य आया अथा का यो कामो निष्काम आप्त काम आत्मकाम ऐसा करके उसका विशेषण दो चार लगा दिया क्यों वो ब्रह्मज्ञानी से अलग ना हो जाए वो उसकी गति क्यों नहीं होती है इसके लिए हेतु देना चाहिए ना पहले तो कामना करता रहता था इसलिए उसकी गति हो रही है संसार में जाना पड़ेगा उसको इसको नहीं होता यदि व्यपदिश्य ऐसा व्यपदेश उपदेश करके विद्वांस यदि तद अपि अभी उत्क्रांत में प्राप्त असमंजस एवं श्या ऐसा कहने के बाद दोनों को अलग करके फिर भी वो विद्वान को दिन कामय आना करके अलग कर दिया फिर अध अकामय आना पृथक कथन करके फिर भी उस विद्वान को भी जैसा अविद्वान के समान उत्क्रांति में ही ले जाएंगे तब तो समंजसा यह ये जो जो है ना असमंजस हो जाएगा मन ये ठीक नहीं बैठेगा इसमें जो है यथार्थ अर्थ सामंजस्य नहीं आएगा अर्थ में परिपक्वता नहीं आएगी लगेगा नहीं ये कोई अलग कर दिया करके अब जबकि श्रुति दो तीन शब्दों के द्वारा उसको अलग कर रही पहले तो इनक आमय माना करके फुलस्टॉप कर दी और उसके बाद अथा भी लगा दी इसका मतलब ये पक्का दोनों अलग अलग है उनके जैसा है उनके ऐसा नहीं इसीलिए ये व्यपदेश असमंजस हो जाएगा असमंजस मैंने वो बराबर नहीं होगा ठीक है तस्मा अविद्विषय प्राप्तोर व्यक्त्युत्व प्रतिषेध इतम व्याख्येय व्यपदेशाथवत्वा एक वाक्य में संक्षेप कर दिया इसीलिए तस्मात इस कारण से क्या करना चाहिए आपको अविद्वत विषय में प्राप्त जो गति और उत्क्रांति है दोनों का विद्वत विषय में प्रतिषेध प्रतिषेध है गति का भी प्रतिषेध है उत्क्रांति का भी प्रतिषेध गति मैंने निकलने के बाद जाना उत्क्रांति मैंने यहां से निकलना ये दोनों का प्रतिषेध है जब गति करना ही नहीं है तो उत्क्रांति निकलेगा ही नहीं तो निकलेगा तो कहीं के लिए निकलेगा ना वो ऐसा बिना गदी के लिए निकलता नहीं है एक से दूसरे का निषेध हो जाता तो दोनों का निषेध यहां उक्त है तस्मा न तो ब्रह्मविता सर्वगत ब्रह्मात्म ब्रह्मा भूत प्रक्षीण कामकर्माण उत्क्रांति गतिर्वा उपपद्य क्यों ये ब्रह्मवेता को आप गदी क्यों नहीं देना चाहते वो अगधि हो गया उनको गदी नहीं ऐसा क्यों नहीं देना चाहते आप गदी दे दीजिए ना उनको वो कहीं जाकर के रहेंगे ऐसा करके गदी दे दीजिए कम से कम शरीर से निकलना तो चाहिए वो निकलने भी नहीं दे रहे ना निकलेगा ना गदी करेगा बोले तो न जब ब्रह्मविता सर्वगत ब्रह्मात्म भूत ब्रह्म कैसा है कि सर्वगत ब्रह्मात्म सर्वगत है सर्वगंध सर्वत्र गत हो गया सर्वत्र प्राप्त हो गया सर्वात्मा है इसीलिए सर्वगत हो और उतना ही नहीं वो ब्रह्मात्म भूत भी है ये ब्रह्मात्मा स्वरूप हो जाए ब्रह्मात्मा भूता यह शब्द प्रयोग गीता में भी आया ब्रह्मात्मा भूता, तो ब्रह्मात्मा स्वरूप हो गया है अब ब्रह्म और आत्मा एक हो गया इसलिए वहां अब जाने के लिए कोई स्थान विशेष नहीं है उसका कोई उद्देश्य नहीं है कोई एड्रेस नहीं है प्रक्षीण काम करमान अब जब ब्रह्मात्मा भूत हो गया तो हो सकता है थोड़ा वो कामना रख दिया होगा आगे का काम के लिए बोलते नहीं रखा वो तो प्रक्षीण काम करमाना सब उसका पूरा बैलेंस खत्म हो गया अब जो है उसके पास कोई कामना के बैलेंस नहीं है कर्म समाप्त हो गया ऐसा प्रक्षीण काम सा, काम कर्माणी कामकर्म जिसका प्रक्षीण हो गया प्रक्षीणी काम कर्माणी कर्मा। ऐसा है उत्क्रांति उसके उत्क्रांति भी नहीं होती है और गदि भी नहीं होती है दोनों में से कोई भी नहीं होती वाह लगा दिया क्यों नहीं होती है निमित्त भाव उसके लिए निमित्त नहीं है उत्क्रांति करने के लिए गति करने के लिए निमित्त था क्या निमित्त था क्या निमित्त से जा रहा था वो वो तो कर्म लेकर के कर्म कर्मफल भोगने के लिए जा रहा था वो यहां से निकला इसलिए था कि निकल करके दक्षिणायन उत्तरायन कोई भी मार्ग से जाके अपने किए हुए कर्मों को भोगने के लिए जाना था अब वो कर्म उसके पास भोगने के लिए है ही नहीं कुछ भी नहीं है और यहां तक ब्रह्म को आइडेंटिटी भी नहीं उसके जो पहचान भी नहीं क्योंकि ब्रह्म वेता ही हो गया ब्रह्म स्वरूप हो गया तो फिर अलग से उसका पहचान भी नहीं कोई किसी रूप में वो मानता नहीं अपने को तो क्या करेंगे फिर किस रूप में वहां जाकर के दे देंगे कुछ नहीं होगा इसलिए उनका नहीं होता ये मानना ठीक है अत्र इति एवं जातीय का हृदयो गतिक्रांति और अभाव और यही ब्रह्म को प्राप्त करते अब गति नहीं करते हैं उत्क्रांति नहीं करते हैं तो जहां है जिस शरीर में जहां है वही प्राप्त करते हैं और शरीर को सड़ना होगा तो वो सड़ेगा वो खराब होना तो होगा जो भी होगा होगा लेकिन ब्रह्मज्ञानी कहीं नहीं जाता है वही वहीं का वहीं रहता है ऐसे जो अनुभवी हुए हैं ब्रह्मज्ञानी लोग ऐसे ही उन्होंने अपने विषय में अनुभव बताया उनको कहीं ऐसा लगता नहीं कि वो कहीं जाता है आता है ऐसा लगता है इसीलिए ब्रह्मज्ञानी होने के बाद में कहीं यात्रा आदि करने की भी इच्छा नहीं होती है कहीं जाने की इच्छा नहीं होती क्या जाना है जान जाना है वो तो हम वैसे ही के वैसे ऐसे करके वो यात्रा आदि भी नहीं करते एक ही जगह रहता हैं जहाँ रहते हैं और वहीं रह करके वही शरीर पूरा हो जाता है और पूरा होने के बाद में गति उत्क्रांति कुछ भी नहीं वहीं के वहाँ होता है तो ब्रह्म समष्टुदे वो पहले ब्रह्म था ब्रह्म सन ब्रह्मा ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है और ब्रह्म अत्र ब्रह्म समषणु दे ब्रह्म को वहीं प्राप्त करता है इत्यादि सारे वाक्य इसी को कथन कर रही है तो इसलिए इसमें अभी और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं ये कर्मा आदि निमित्त इनके पास नहीं है इसलिए गदी करने की आवश्यकता है इसी के लिए स्मरण भी है करते हैं स्मृति का और स्मृति का प्रमाण करते हैं स्मरियते स्मरियते अभी च महाभारते व्यक्त्युत्क्रांतियों अभाव अब महाभारत को लेते हैं महाभारत में ज्ञानी के विषय में गति और उत्क्रांति दोनों का भाव स्मरण किया स्मरण करने से क्या है स्मृति में जो कहा है यदि वो स्मृति में भी वैसे के वैसे प्राप्त होता है तो बहुत बल मिलता है क्यों स्मृति का अर्थ होता है कि किसी ने उसका अनुभव किया उसका ज्ञान साक्षात्कार किया और उसके बाद में स्मृति लिखी गई स्मृति कथन किया इसीलिए वो पक्का हो जाता है सर्वोदात्म भूत सम्यक भूदा निपश्यत देवा अभिमागे इति ये प्रसिद्ध है सर्वभूतात्म भूत से सम्यक भूदा निपश्यत ये ब्रह्मज्ञानी सभी भूतों में सभी चराचर में अपने को ही देखते हैं जैसा भगवान ने गीता में कहा तो मुझे वो सब में देते हैं और मुझमें सबको देखते हैं सर्वभूतस्तमात्म सर्वभूता चात्मनी ऐसा कहा तो सभी भूतों के मेरे अंदर देखते हैं और मैं सभी का अंदर उलझते हैं मया तदमिदम विश्वम मया तदमिदम सर्व जगत अव्यक्त मस्थानि मस्थानी सर्वभूता न तो एवं अवस्थित न तो अहम देखित मया तदमिदम मेरे द्वारा सब कुछ व्याप्त है और मस्थानी सर्वभूता मेरे में सब स्थित है और इस प्रकार से यो जाना जानता है वो मेरे में ही स्थिर हो जाए, है ये स्पष्ट कथन किया तो ये अनुभव भगवान ने भी प्रकट किया तो सर्वभूतात्म भूत सम्यक भूतानी पश्च्यतः अब जो है सम्यक भूतों को ये सारे चराचरों का यथार्थ रूप को वो जानता है पश्च्यतः तस्ती है ऐसा देखने वाले जो ब्रह्मज्ञानी है उनके विषय में क्या कहना वो कहां जाते हैं कहां रहते हैं उनकी क्या गति होती है ये आप नहीं जानते हम नहीं जानते ये क्या कहे देवता भी नहीं जानते कोई गति होती नहीं आप उनकी गति के बारे में चिंतन करें तो आप मोहित हो जाए ये कहां गया क्या गया पता नहीं क्यों वो सर्वभूतस्थ आत्मा को अपनी आत्मा मानता है और सर्वभूतों के अंदर स्वयं विचरण करता हुआ रहता है सर्वभूतों के रूप में रहता है सर्वत्र एक आत्मा भाव को देखता है उससे अलग कोई आत्मा है ही नहीं आप पूछे तो आप ये कहां हैं पूछेगा तो वो वहां भी दिखाएगा यहां भी दिखाएगा यहां भी दिखाएगा वहां सब शब्द दिखाएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या बता रहा है है ना एक बार एक महात्मा कहीं जंगल में रह रहा था अभी कथा करेंगे तो जंगल में रह रहा था तो आ, राजा को मालूम हो गया कि एक महात्मा बहुत ज्ञानी महात्मा है जंगल में रहता है ऐसा करके मालूम हो गया तो राजा को दर्शन करने की इच्छा होती तो राजा ने अपने सेवकों को भेजा कहा जाके उस महात्मा को मेरे पास लाइए मैं दर्शनाकांक्षी हूं उनको बताइए राजा दर्शन करना चाहते आपको सादर ले जाने के लिए कहा तो पहले बार जब गया तो वो कुछ जवाब नहीं दिए अब वो जो गए वो वापस आ गए अब राजा ने सोचा मैंने जब आ, बुलाया मेरे राज्य में रहता है मेरे राज्य की सीमा में जंगल में रहता है और मैं राजा हूँ मैंने बुलाया तो वो नहीं आया ऐसा है आ, लगता है थोड़ा झंडी है ऐसा फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं फिर एक बार और कोशिश करो और विनय भाव से और ढंग से जाके और प्रणाम प्रणति आदि करके फिर एक बार अनुरोध करो देखते हैं क्या तो दूसरे बार जाके प्रणाम किया सब कुछ किया और ऐसे जैसा राजा ने बोला उस प्रकार अनुरोध किया कि ऐसे आप हमारे रथ में आइए ऐसा तो फिर तो ठीक है जैसा भी उन्होंने बोला वो कुछ उत्तर नहीं दिए उत्तर नहीं दिया जैसा उन्होंने दिखाया रथ में चढ़ गए और ऐसा करके आ तो वो महात्मा जी का कोई नाम था कोई देवसूत ऐसा कुछ नाम था तो ऐसा आ गया आने के बाद में सब जब आ गया तो वहां जय जयकार होने लग गया तो सब महात्मा जी आ गया उनका नाम पुकार करके जय जय हार होने लग गया सब में उठ करके नीचे उतरा उठ नीचे उतरा तो राजा ने आकर के प्रणाम नाम बोल करके प्रणाम किया प्रणाम करके आप आ गए हैं अच्छा हो गया आप आ गए हैं बहुत अच्छा हो गया ऐसा कहते हैं सोम उन्होंने कहा कौन आने वाला कौन है नहीं आप आ गए हैं हमारे सामने तो वो कहता है नहीं देवसूद करके कोई आया है ना देवसूद करके कोई किसी को आपने पुकारा है ना देवसूद कोई इधर खड़ा है तो उसको तो देखे लगा तो क्या हो गया ऐसा तो कैसे हो गया नहीं नहीं देवसूद करके कोई नहीं है आप प्रणाम कर रहे हो सब ठीक है देवसूद करके कोई नहीं है ऐसा कर उन्होंने तो कैसा ऐसा कैसा नहीं है नहीं वो नहीं है देवसूद करके कोई नहीं है इसलिए आप किसको बुलाए कौन आया कोई आया भी नहीं कोई साहब तो ऐसे करके बोला तो राजा तो और राजा को चिढ़ गया हो कि क्या हो गया हमेशा को तो बुद्धू बना रहे ये तो।, तो सामने खड़ा है उसका नाम देवसूद है अब मैं बुला रहा हूँ प्रणाम कर रहा हूँ वो बोलता है नहीं है बहुत झुंड जैसा नहीं तो फिर वो रथ में जिसमें आया वो रथ कहा करके बोलता है ये रथ कहाँ आया देखो फिर बोलता है रथ नहीं है रथ करके कोई चीज है ही नहीं तुम बोलता है मैं रथ में आया हूं रथ करके कोई चीज हो तब न उसमें आओ और रथ करके कोई चीज नहीं है देवसूद करके कोई आदमी नहीं है कोई ये है ना कोई आया है ना कोई गया है तब राजा समझ गया अब इनसे ज्यादा बात करके फायदा नहीं प्रशासन करके दक्षण दे के भेज ऐसे करके वो भेज दिया ऐसा होता है उनका ऐसा अनुभव हुआ वो किसको बुका बुकारा है वो तो रद्द करके आप कोई चीज दिखाओ तब राजा ने सोचा बात तो सही है रथ करके कौन सी चीज दिखाएंगे वो तो सारा एक एक अलग अलग अवयव है ना कोई पहिया है कोई घोड़ा है कोई कुछ है कोई कुछ है तो रद्द करके कोई तत्व तो है नहीं वहां तो देव सूद करके तत्व तो है वो आदमी कहां ऐसा कोई नहीं है ऐसे करके बोल दिया क्योंकि उनको ऐसा मेरे में ही भाव है ऐसा नहीं इसलिए जैसा राजा कंफ्यूज हो गया इसी प्रकार देवदा भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गया कहां जब जानी था अब वो गया कहां उनको भी पता नहीं चलता आप सोचते हैं कि आपको दिखाई नहीं देता यहां से जाने के बाद कहां जाते हैं लेकिन देवदा को भी दिखाई नहीं ये कहते हैं देवा मार्गे मुखियन दिया पदस्थ देवदावी उनके मार्ग देकर के मोहित हो जाते हैं भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि अपदस्य पदे चिन्ह उनके कोई पदच्छिन्ह नहीं होते और पदच्चिन्ह के बिना मार्ग पता नहीं चला तक, तो पदच्चिन्ह नहीं होने से वो इस प्रकार जाते हैं पदेशी तो है लेकिन पदच्छिन्ह के बिना मार्ग में जाते तो कहीं तो निकलते लेकिन उनके पदच्छिन्न नहीं दिखा देते जैसे वहां आगे भी कहा है जैसे पक्षी आकाश में उड़ती है पक्षी कहां से चले गई आप आज बीच फिर देख नहीं सकते क्योंकि पदचिन्ह नहीं है आप चलने से आपका पदचिन्न दिखाई पड़ेगा लेकिन पक्षी आदि के पदचिन्ह नहीं होते ऐसा ही अपदस्य पद चिन्ह ये कहा इस प्रकार के हैं इसलिए इनका कोई मार्ग नहीं गति ननु यह तो आप नहीं गधि नहीं है बोला लेकिन महाभारत में अन्यत्र भी यही आया ग्यति रभी ब्रह्म विदा सर्वग ब्रह्मात्म भूत स्मृति में जो है ना कहीं गति के विषय में भी है गधि रभी ब्रह्मिता ब्रह्मवेता को गति होती है सर्वग ब्रह्मात्म भूदस्थ सर्वगत ब्रह्मात्म भाव होने पर भी उनके गति है ऐसा अभी स्मरण किया गया जैसा सुग मुक्षुरादित्य मंडल अभिप्रदस्थे पिताज अनुगम्य आहूदो भो प्रदि ये भागवत में जो श्लोक आता है ना के ये इसी के प्रति श्लोक है वो इसी के जो है आ, रूप में बनाया गया है वह जो भागवत में बोल रहे हैं यम प्रवचंदमु कृत्यम दाक्षाणो विरह का पुत्रे दिधन्मय यो भिनेतु। इत्यादि जो श्लोक है ना उसका ये श्लोक है इसका मूल श्लोक महाभारत का ही है कि शुक के बारे में कह रहे हैं शुक किला वैयासी व्यास के पुत्र होने के कारण वैयासिकी खास व्यास के पुत्र जो सुखदेव जी है ना मुमुक्ष हूं मुमुक्षु थे विरक्त थे जो साधना संपत्ति आदि प्राप्त करके विरक्त आदित्य मंडलम अभिप्रदस्थ थे वो आदित्य मंडल के तरफ चले निकल गए प्रस्थान करके लिटनकार का प्रयोग है आदित्य मंडल के तरफ प्रस्थान किया वो निकल गए निकल गया तो जैसा कह रहे हैं ना पिता व्यास जी ने अनुगम्य पीछे पीछे दौड़े पीछे दौड़ते दौड़ते अरे सुगर रुको, रुको रुको रुको नहीं जाना अभी गृहस्थ आश्रम करके जाना ऐसा करके पीछे कहां जा रहे हो ऐसा करके पीछे कि तो पिता अनुगम्य आहूत बार बार बुलाया भाई वो उस लोग में जो कह रहे हैं ना वो बार बार उनके पीछे जाकर के बार बार बुलाया प्रवचन तम अनुपेदम उपेद कृत्यम दाक्षा विरहक आदर आ दुहावा बहुत जोर से जिला पुत्र तन्मयत है पुत्र पुत्र रुको रुको ऐसा करके जिलाया लेकिन कुछ उत्तर नहीं आत् तरवो भी ने तु तब तो वहां क्या हुआ कि तो वो स्वयं उत्तर नहीं दिए यहां कहते हैं कि ऐसे बार बार कहने के बाद भो यदि प्रतिशूषा अरे पिताजी क्या क्यों तो बुला रहे ऐसे करके उन्होंने भो करके आदर से उत्तर दिया वहां कहते हैं भी ने तू सुखदेव जी तो उत्तर नहीं दिए किंतु ये चिल्लाना ये बार बार व्यास भगवान के शब्द सुनकर के वो तो ऋषि है तो वहां के जो पेड़ पौधे थे ये उत्तर देने लग गया वृक्ष वहां शब्द करने लग गया ने तो मैंने शब्द शब्द किया तो शब्द करने से क्या उसका उत्तर पेड़ों ने दिया कारण क्या है सुखदेव जी को सर्वात्म भाव हो रखा तो वो उनको बुला रहे ऐसा नहीं है तो पेड़ों को लगा कि हमको बुला रहे जो पेड़ों के साथ पौधों के साथ सबके साथ तादात में भाव हो गया इसके कारण सुखदेव जी का जो उत्तर है वो पेड़ों ने दिया विठों ने दिया तरुओं ने दिया ऐसा वहां कहा ऐसा यहां भी है ये दोनों का संबंध है भागवत से कोई श्लोक आदि भाष्यकार ने उदृद्ध नहीं किया न रामायण से है न भागवत से इन दोनों से वृद्ध नहीं किया महाभारत से तो वृद्ध किया भागवत का कोई मैंने कोई उद्धरण जो है इसमें नहीं मिलता इस प्रकार से संबंध मिलता है ये ये जो अर्थ है वो भागवत का ही है तो भागवत में को और प्रकार से श्लोक बनाया गया इसी अर्थ में क्योंकि भागवत जो है महाभारत के आश्रय करके बनाया गया तो भागवत की उपजीवियत तो महाभारत है ऐसा विस्तार है कथा तो उसी का विस्तार है इस प्रकार से प्रदिशु श्रावा अब ये यदि बता रहे हैं ना यहां मुमुक्षुर आदित्य मंडल हम अभी प्रदुष्ट वो मोक्ष पाने की इच्छा से वो आदित्य मंडल की ओर निकल गए ऐसे बता रहे हैं सुखदेव जी हां अब कहते हैं देखो अभी यहां अलग कर देंगे ये देखिए ये सुखदेव जी जो है ना ब्रह्मज्ञानी तो थे लेकिन उसी के साथ में वो एक सिद्ध महात्मा भी तो ये जो कथा बता रही है अब देखिए भाष्यकार ये कथा ठीक नहीं है कथा नहीं है ऐसा नहीं बता ये उनका बड़ा आदर रहता है इन विषयों पर कभी भी ऐसा कह सकते हैं अरे ये तो कथा है उसमें कोई तात्पर्य नहीं ऐसा लोग आजकल के वेदांती बोलते रहते हैं उनको कथा अच्छी नहीं लगती वो सब कथा है एक मनमानी है, मन है, है ऐसा सब मनगणते हैं ऐसे बोलते हैं ऐसा भाष्यकार कहीं नहीं कहते और यहां तो कह सकते थे लेकिन यहां नहीं कहते इसका यथार्थ उत्तर देते हैं क्योंकि सुखदेव जी हमारे बहुत आदरणीय ऋषि हैं और उनके बारे में महाभारत में व्यास जी ने कथा लिखी है ये महाभारत जो है ना महाभारत में कौन सी कथा है महाभारत किसकी कथा है, है? किसकी कथा है महाभारत है भरत की भारतवर्ष की भरतवंश की ये जो है ना महाभारत ऐसा है ऐसा तो महाभारत भरत के संबंध में आरंभ किया भरत से ही है लेकिन महाभारत बहुत की कथा महाभारत भरतवंश की कथा तो है लेकिन श्री कृष्ण भगवान आदि भरतवंशी नहीं है बलराम श्री कृष्ण आदि भरदवंश नहीं भरदवंश सभी तो उनकी भी कथा है श्री कृष्ण की भी कथा है बलराम की भी कथा है पांडवों की भी कथा है कौरवों की भी कथा है सबकी कथा है और इन सब कथाओं के साथ एक विशेष कथा है वो है व्यास भगवान ये महाभारत जो है व्यास भगवान की आत्मकथा है उनके ऑटोबायोग्राफी है क्यों व्यास भगवान की सारी कथा उसमें इसीलिए व्यास भगवान स्वयं लिखे हैं तो स्वयं लिखने को हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं आत्मकथा तो व्यास भगवान अपनी भी कथा उसमें लिखे हैं अब ये तो उनकी अपनी कथा ये अभी बुलाने वाले तो व्यास भगवान ही है तो व्यास भगवान की अपनी भी कथा उसमें है इसलिए वो व्यास भगवान की ऑटोबायोग्राफी है ऐसा भी मान सकते हैं जो बाकी तो कथा है उनके साथ और पांडव वंशिक आगे बढ़ाने वाले भी वही थे ना पांडव के और धृराष्ट्र आदि के पुत्र तो वही थे तो वहीं से लेकर के फिर लड़ाई बारी कथा शुरू होगी और उनके पूर्वजों के बारे में शंतनु और जो भरद आदि के बारे में वहां कथन है उसको उसके लेकर के फिर चंद्रवंश को लेकर के बाकी कथा शुरू की इसलिए वो व्यास भगवान को जिन जिन के साथ संबंध था उन सब की कथा वहां आई है जैसा कोई ऑटोबोग्राफी आपने लिखता है उसी प्रकार सब कुछ लिखा हुआ ऐसे उस दृष्टि से देखा तो उनकी दृष्टि से और दूसरे जो है देखा जाए तो वो जीवन चरित्र है भीष्म का जीवन चरित्र भी है सारी कथा भीष्म के इर्द गिर्द घूमते हैं और भीष्म से आरंभ होते हैं भीष्म समाप्त होते ही कथा समाप्त होती है ऐसे करके तो इसलिए भीष्म की जीवन भीष्म का जीवन चरित्र भी मान सकते हैं उसको। ऐसा ही है कई चीजें हैं उसमें कई लोगों के जीवन चरित्र एक का नहीं सिर्फ भरदवंश है भरदवंश से संबंधित जितने भी है उनके सबकी कथा जैसा भी है तो अब वहां ये जो चंद्र सूर्यमंडल की ओर प्रस्थान किया ना सुखदेव जी इसके लिए अभी भाष्यकार क्या कहते हैं देखिए ना ये जो है इनका प्रस्थान और हमारे यहां जो चर्चा है इसमें अंतर है पूर्ववादी ने पूछा कि ब्रह्मवेता है सुखदेव जी ब्रह्मवेता है इसमें कोई संशय नहीं और सर्वग्रा ब्रह्मात्म बोध है वो सर्वात्म भाव को प्राप्त किए हैं फिर भी उनके लिए ये गति की बात आई है आदित्य मंडलम प्रदस्थ तो पहले जो श्लोक दिया उसका विपरीत है पहले श्लोक में कहा अपदस्य पद ही उनका कोई पद चिन्ह नहीं होता वो कहीं जाता है कहां आता है कुछ पता है नहीं चलता और यहां तो पता चलता है ये पता तब कहते हैं सशरीर से एव आयम योग बलेना विशिष्ट देश प्राप्तिपूर्वक शरीर उत्पर्क आई द्रष्टव्यम उसका निराकरण नहीं करते हैं उसको आदर देते हैं यही आचार्यों की महिमा होती है जो असली आचार्य होते हैं जिनको जगदगुरु कहते हैं जगदगुरु कहने का अर्थ यही होता है कि आप एक पक्षधर होकर के वार्ता नहीं करेंगे। जगत में जो जो है जिस-जिस की सत्यता मानी जा सकती है उसको मान करके उसका आदर करेंगे जो आदर करते हैं उनको जगत गुरु कहते हैं जगत गुरु पद ऐसा नहीं मिलता आजकल तो लगा देते हैं कोई भी लेकिन जगत गुरु पद बहुत बड़ा पद है भगवान को जगदगुरु कहा गया भागवत में और उसके बाद में भगवान शंकराचार्य जी के नाम से जगतगुरु नाम प्रसिद्ध है बाद में उनके परवर्तियों ने वो जगतगुरु पद को वैसा ही लिया है तो ये भगवान जगतगुरु थे जगतगुरु इसलिए थे कि कैसे कह रहे देखिए यहां जो सुखदेव जी की कथा है ना ये सशरीर से वो शरीर सहित गया है अब शरीर से उत्क्रमण की बात हम यहां कर रहे हैं अब उन्होंने शरीर से उत्क्रमण किया ही नहीं वो सशरीर चले गया सशरीर से ये मान करके बोलगा क्यों कैसा गया बोलते ये तो ब्रह्मज्ञान के बल से नहीं योग बल है ना उनके पास और शक्तियां थी जो अष्ट ऐश्वर्य शक्तियां थी और जन्मजात उनके पास व्यास जी के पुत्र जो है उसी जो शक्तियां थी तो योग बल के शक्ति से ऐसा हुआ तो योग बल के शक्ति के द्वारा वो सिद्धियां दिखा सकता है वो अनेक शरीर धारण कर सकते ऐसा ऊपर गमन कर सकते आकाश गमन कर सकते यह सब हो सकता है वो योग शक्ति के बल से होता है ब्रह्म ज्ञान के बल से नहीं होता ब्रह्म ज्ञान से बल से वो नहीं किया ये यहां भाषाकार ने बोला तो विशिष्ट शक्ति योग है ऐसा योग के बल से क्या वो योग को भी आदर दे दिया तो योग जो करते हैं योग अभ्यास करते हैं इस प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त करते हैं तो योग बल होता है उनका ज्ञानियों को योग बल भी होता है तो विशिष्ट देश प्राप्ति पूर्वक वो क्या है सशरीर ही जा रहे हैं और योग बल से ही है जा रहा और विशिष्ट देश प्राप्ति पूर्वक वो गमन किया वो तो आदित्य मंडल की ओर प्रस्थान किया जैसे हनुमान जी के बारे में बोलते हैं हनुमान जी ने आदित्य मंडल में जाकर के संपर्क किया और इसी प्रकार याज्ञवल की ऋषि के बारे में अन्य अन्य बहुत सारे कथाएं इसीलिए विशिष्ट देश अर्जुन गया था स्वर्ग में वहां जाकर के सीखने के लिए गया था वो अर्जुन का भी कथा ऐसे होता है योग बल से होता है कोई पादाड़ में गया नागलोक में गया था अर्जुन जब दिग्विजय में गया था नागलोक चला गया तो ऐसा भी गया इसीलिए विशिष्ट देश का प्राप्ति पूर्वक शरीर उत्सर्ग कहा दृष्टाभम शरीर का उत्सर्ग इस प्रकार से हुआ शरीर का यहां से लेके जाना ये उनके योग बल के कारण हुआ है तो योग बल से एक शरीर को दूसरे शरीर के स्थान में लेकर जाके कर सकते इसलिए भगवान शंकराचार्य जी के जो जीवन चरित्र है दिग्विजय में ऐसी कथा आती है उन्होंने योग बल से अपने जो है माता जी के लिए कर्म करने के लिए वहां गया योग बल से गया और भी कई बार उन्होंने शरीर सहित जो है यात्रा की है तो ये संभव है इससे ये बालू बढ़ता है यदि शंकराचार्य जी को ये स्वीकार नहीं था ये अंगीकार नहीं करते तब तो ये नहीं कहते और कुछ कारण बता देते लेकिन ये नहीं बताया जो वास्तविक कारण वहां है शुभ ब्रह्म ऋषि बड़े आदरणीय है और हमारे गुरु परंपरा में एक ऋषि है गुरु परंपरा के हमारे पूर्व ऋषि है जो नारायणम पद्म वशिष्टम शक्ति चत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम शुभ्रम्ह ऋषि का नाम हमारे परंपरा के ऋषि है तो उनको ऐसा अनादर नहीं कर सकते वो किया है हम, हम हमने देखा नहीं है। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल प्रमाण के साथ कह रहे योग से यह संभव है तो विशिष्ट देश काल संवर्क करके शरीर उत्कर्म किया सर्वभूत दृश्यत्व उपन्यासात क्यों क्योंकि सर्वभूत सारे भूत उनको देखा है और देखने के बाद में उन्होंने उत्तर दिया जैसा भागवत में कहा तरवो अभिनेतु तो उन्होंने उत्तर दिया और अन्यों को दर्शन योग्य हो गए तो। इसका मतलब वो घमन करते हुए दिखाई पड़े नहीं अशरीरम गच्छम सर्वभूतानी दृष्टुम शक्म यू ये देखिए कि यदि शरीर नहीं है शरीर के बिना जाएंगे तो सर्वभूत कैसे देख सकते हो जो तो नहीं देख सकते है तो फिर ब्रह्मज्ञानी के जैसा होता है वो तो कोई देख नहीं सकता है इसीलिए वो शरीर गया है योग बल से उन्होंने ऐसा दिखाया उनकी शक्ति तो संकल्प शक्ति से शरीर वहां पहुंच जाता तथा अत्र उपसहृदम कहते हैं वही महाभारत में आगे देखिए वहां उपसंहार कैसे किया क्यों वहाँ ये कहा है महाभारत में इस संबंध में वाक्य मिलता है सुगस्तु मारुता शीघ्राम दर्शयित्वा प्रभाव सम सर्वभूत गोवत बहुत सुंदर बोला कहते सुगस्तु मारुता मारुदा शीघ्राम गुग ऋषि सुग ब्रह्मषि तो मारुद से, से भी अधिक शीघ्र गति को प्राप्त करके अंतरीक्ष कहा अंधरीक्ष में गमन किया उन्होंने आकाश गमन किया आकाश गमन, गमन करता हुआ अपने प्रभाव को अपने तपस्या के प्रभाव को अपने ज्ञान के प्रभाव को अपने योग बल के प्रभाव को दिखा करके, दर्शय प्रभावम स्वम अपने प्रभाव को दिखाकर सर्वभूतगदो अभवत सभी चराचर में ऊपर जाकर के आकाश में जाकर के सभी चराचर में सभी के अंदर लीन हो गया ऐसा अदृश्य हो ऐसा करके महाभारत में लिखा तस्मात अभाव ब्रह्मविदो गुत्क्रांतियों इसीलिए यही निश्चय हुआ ब्रह्मवेता की गति उत्क्रांति नहीं होती है ये जो भी शुभ अन्य अन्य ऋषियों ने किया ये अपनी सिद्धि के कारण किया योग बल के कारण किया आप भी ऐसा योग बल करेंगे तो ऐसा हो सकता है अपने शरीर को अलग रखकर के आप अपने जीव को अलग करके फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करके फिर यात्रा करके ऐसे सब कुछ कर सकता है योग बल प्राप्त करिए तब होगा तो ये रोटी डाल खा करके वैसे तो नहीं होगा कुछ विशेष धारण करना पड़ेगा हाँ तो सब करके तब जाकर के योग बल प्राप्त होगा तो योग बल प्राप्त होने पर ये सब आप कर सकता है इसीलिए पहले उसी को करने का सोचिए तो यहाँ तो हमारा यही निश्चय है कि ब्रह्म वेता को गधि उत्क्रावधि दोनों नहीं होते जहां है वही लेगा अब गतिश्रुदि नाम दो विषय उपरिष्ठा व्याख्या बोलते हैं ये गधिश्रुति तो बहुत है दक्षिण श्रुति उत्तरायण श्रुति ये वो सारे बोलते हैं हम उपरिष्ठाद व्याख्याश्याम आगे जाकर के अभी अगले अधिकरण में अगले पाद में इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं सारे यदि आपको विस्तार से बताएंगे कि कहां कहां जाएगा क्या रुकेगा क्या खाएगा पिएगा सब कुछ बता देंगे इसीलिए विस्तार से हम उपरिष्ठाद व्याख्या श्याम तब तक इंतजार करिए यदि के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा यदि ष्ठम प्रतिषेधाधिकरण इस प्रकार से छठवां प्रतिषेधाधिकरण यहां पूरा हो जाता है पूर्णमिदं पूर्णमदर्ण्यूर्णसूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शाति सुमराज